श्री लीला प्रसंग, विष्णुपुर शहर की स्थिति किसी समय वह स्थान अत्यंत समृद्ध था लाल बांध, बांध कृष्ण आदि बड़े-बड़े तालाब, देव आवागमन की सुविधा के लिए प्रशस्त तथा स्वच्छ पक्का मार्ग बहुसंख्यक दुकानों से सुसज्जित बाजार असंख्य भग्न मंदिरों को स्तूप तथा अनेक लोगों के निवास एवं व्यापार आदि के निमित्त अनेक व्यक्तियों के आवागमन से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है विष्णुपुर के राजन्य वर्ग किसी समय अत्यंत प्रतापी धर्मपरायण तथा विद्यानुरागी थे संगीत चर्चा के लिए भी विष्णुपुर किसी समय प्रसिद्ध था रूप सनातना दिन श्री चैतन्य देव के प्रधान परिकरों के तिरोभाव के कुछ दिन पश्चात राजवंश के लोग वैष्णव मतावलंबी हुए थे कलकत्ते के बाग बाजार में प्रतिष्ठित श्री मदन मोहन पहले विष्णुपुर के राजाओं के देवता थे ऐसी किमवदंती है कि गोकुलचंद्र मित्र ने किसी समय वहाँ के राजाओं को बहुत रुपये उधार दिए थे एवं उस विग्रह का दर्शन कर मुग्ध हो कर्ज के भुगतान के समय उनसे रुपये न लेकर उस विग्रह को मांग लिया था मदन मोहन के अतिरिक्त राजाओं द्वारा प्रतिष्ठित मिणमयी नाम की एक अत्यंत प्राचीन देवमूर्ति भी थी लोगों का कथन है कि वह देवी अत्यंत जागृत थी राजवंश के लोगों की स्थिति जब बिगड़ गई उस समय किसी पागल स्त्री ने उसे खंडित कर दिया था अतः उन लोगों ने पहली मूर्ति की भांति एक दूसरी नवीन मूर्ति की स्थापना की थी श्री रामकृष्ण देव वहाँ के अन्यान्य देवालयों को देखकर कर मिणमयी देवी के दर्शन करने जा रहे थे मार्ग में एक जगह भावावेश में उन्हें मिलमयी देवी के मुख्यमंडल का दर्शन प्राप्त हुआ मंदिर में जाकर नौ प्रतिष्ठित मूर्ति को देखकर उन्होंने यह अनुभव किया कि भाभावेश में जिस मूर्ति का उन्हें दर्शन मिला था वह मूर्ति उनके सदस्य नहीं है उनको उस समय इसका कारण विदित न हो सका बाद में पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि वास्तव में नवीन मूर्ति पहली मूर्ति जैसी नहीं बन पाई है नवीन मूर्ति के कारीगर ने अपनी योग्यता प्रदर्शन करने के निमित्त उस मूर्ति के मुख्यमंडल का दूसरे ही रूप से निर्माण किया है तथा पुरानी मूर्ति का खंडित मुंड किसी ब्राह्मण के घर पर यत्नपूर्वक सुरक्षित है इस घटना के कुछ दिन बाद भक्ति निष्ठा संपन्न उस ब्राह्मण ने उस मुंड को जोड़कर और एक मूर्ति निर्माण कराई तथा लालबान तालाब के समीप किसी एक रमणीय स्थल पर उसकी प्रतिष्ठा की और वे उस मूर्ति का नित्य पूजना लगे अपने समीप आए हुए करना असंगत न होगा पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी से श्री रामकृष्ण देव पुत्रव स्नेह करते थे इसका उल्लेख हम कर ही चुके हैं एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के साथ उनके कमरे के पूर्व ओर अवस्थित लम्बे बरामदे में खड़े होकर वे नाना प्रकार की चर्चा कर रहे थे उसी समय उन्होंने देखा कि बगीचे के फाटक की ओर से दो घोड़े की एक बग्घी उनकी ओर चली आ रही है फिटन गाड़ी है उसमें कुछ बाबू लोग बैठे हुए हैं देखते ही वे जान गए कि वह गाड़ी कलकत्ते के किसी प्रसिद्ध धनवान की है श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ उस समय कलकत्ते से अनेक लोग आते रहते थे ये भी तदर्थ ही आए होंगे यह सोचकर वे विस्मित नहीं हुए किंतु श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि ज्यों ही उस गाड़ी की ओर गई तत्काल ही वे भयभीत होकर अत्यंत व्यस्त हो अपने कमरे में जाप छिप बैठे उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो स्वामी ब्रह्मानंद जी भी उनके पीछे पीछे कमरे में प्रविष्ट हुए उन्हें देखते ही श्री राम कृष्णदेव बोले जा जा वे यदि यहाँ आना चाहें तो कह देना कि अभी देनाट नहीं होगी उनकी बात सुनकर वे पुनः बाहर आ गए। इसी बीच वे सज्जन उनके समीप उपस्थित हुए और उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी से पूछा यहाँ पर एक साधु रहते हैं ना? यह सुनकर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने श्री कृष्ण देव का नामोल्लेख कर कहा हाँ वे यही रहते हैं आप किस उद्देश्य से उनके समीप आए हैं तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा हमारे एक रिश्तेदार को कठिन रोग हो गया है किसी भी तरह उसका उप्रम नहीं हो रहा है हम इसलिए आए हैं कि यदि वे साधु कृपा पूर्वक कोई दवा दे दे स्वामी ब्रह्मानंद जी बोले आपने गलत सुना है वे तो कभी किसी को दवा नहीं देते संभवतः सामने दुर्गानंद ब्रह्मचारी जी की बात सुनी होगी वे दवा दिया करते हैं वे उस पंचवटी की कुटी में हैं वहाँ जाने पर मिल जाएंगे आगंतुक लोग यह सुनकर जब चले गए तब स्वामी ब्रह्मानंद जी से श्री रामकृष्ण देव ने कहा उनके अंदर पता नहीं मैंने एक तमो भाव देखा देखते ही मैं फिर उनकी ओर दृष्टिपात न कर सका बातें करना तो दूर रहा भयभीत हो मैं भाग आया इस तरह उच्च भाव भावभूमि पर आरूढ़ हो श्री रामकृष्ण देव को प्रत्येक स्थान वस्तु या व्यक्ति के अंतर्गत ऊंच नीच भाव प्रकाश की उपलब्धि करते हुए हम सदैव ही देखा करते थे उन्हें जैसा दिखाई देता था वास्तव में उन समस्त वस्तुओं के अंदर तदनुरूप भाव विद्यमान रहते थे बारंबार अनुसंधान कर देखने के पश्चात तब कहीं हमें उनकी बातों पर विश्वास हुआ था उनमें से और भी दो एक घटनाओं का यहां पर उल्लेख कर साधारण भावभूमि से तीर्थादि में उन्होंने क्या अनुभव किया था हम पाठकों से कहना चाहते हैं